देह भारत वर्ल्ड फेमस गेम स्नेक्स एंड लैडर्स जिसे हम सांप सीढ़ी के नाम से भी जानते हैं इस गेम की क्रिएशन तेरहवीं सदी के कवि ज्ञानदेव जी ने की इस गेम का असली नाम था मोक्ष पात इस खेल की सीढ़ियाँ आपकी इच्छाइयों को दर्शाती हैं और इस खेल के सांप आपकी बुराइयों को ये खेल काफी समय ऐसी विश्व भर में प्रसिद्ध है देशभगत रेडियो गर्व महसूस करता है की इस खेल का जन्म हमारे देश भारत में हुआ